आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ मेरा गांव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्राम वासियों का एवर सभी और सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम सभी दो तीन एपिसोड हमने परशुराम पाटिल जी का सुना कैशी नट के ऊपर काजू उद्योग के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें जो है रिसर्च पेपर्स उन्होंने किया है रिसर्च किया है तो वो बातें हमें सुना रहे हैं विशेष एपिसोड में हम लोग बात करेंगे क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं काजू उद्योग में भारत के काजू उद्योग कंपनी में किस तरह का जो किसानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके साथ में जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बैंक और व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है वो सारी बातें और सरकार को किस तरह के अपॉर्चुनिटीज है वो सारी बातें हम धीरे धीरे करके सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल में तो डॉक्टर पाटिल जी हमें बताइए की कि किस तरह से काजू उद्योग में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है क्या क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में बताइए अगर कैशन इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होगी या फिर सालों से कैश इंडस्ट्री डेवलप होती आ रही है तो इस प्रोसेस में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या फायदा हो रहा है इससे? और, और, तो और, किस, और कौन कौन से फायदे हो सकते तो अगर अब अगर हम इसके अपॉर्चुनिटीज या फायदे की बात करते तो मैं आपको बता दू की सबसे ज्यादा फायदा जो है वो किसानों को ही होगा क्योंकि क्यों बताता हूँ मैं इसका क्योंकि हाँ, अभी जो मार्केट में रेट है कैश कैश क्रॉप का कैश का पर के जी वो वन रुपीज है और उसका सिर्फ आपको प्रोड्यूस करने में लगता है तो किसान को डायरेक्ट इसका बेनिफिट होता है तो क्या फायदा होगा इसमें फैला तो फायदा ये होगा कि सारे जो इसमें सारे जो कैशु फार्मर है किसान है जो इस जो इसका क्रॉप ग्रोवर है जो, जो लगाते हैं वो सारे मार्जिले फार्मर है यानी जिन जिन लोगों की खेती जिनके पास जो जमीन है वो कम दो एकड़ ढाई एकड़ से भी कम है उनको मार्जिन फार्मिंग बोलते हैं तो सारे किसान इस तरह के ही हैं, कोई बड़ा किसान नहीं है और ये सारे किसान जो है वो दूर दराज के गाँव में रहते हैं तो उनको लाइवलीफूड उनको जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको लिए जो जिसको हम लाइवलीफूड बोलते हैं मिनिमम इनकम बोलते हैं वो इनको इस बिजनेस से मिल जाएगा क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो हो गई तो क्या रॉ का डिमांड बढ़ेगा अगर रॉ मटल का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली किसान को किसान जो श्यू का क्रॉप लगाया जा सकता, है, जिस का ले आ जा सकता है तो किसान ये सारी जगह उनके पास जो है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं तो सेकंड ऑपॉर्चुनिटी क्या है किसान के लिए कि अभी भी बहुत सारे मात्रा में कैश्यू का कल्टीवेशन हो सकता है तीसरा ऑपरचुनिटी जो है कि देखिए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है या फिर टोपोग्राफी है इंडिया में आपको प्लेन लैंड नहीं मिलेगा बहुत कम लोगों में इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उनको बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं दूर दराज की डोंगर का जो बोलते है, हिली है इंडिया में काफी सारे हिली एरियाज है और नॉर्मल कैश्यू जो पाया जाता है हिली एरिया वहां पे जहा पे नॉर्मल क्रॉप नहीं उगते अगर आपको चावल की खेती करनी है तो आपको अच्छी जगह लगती है आपको अगर गन्ने की खेती लगती तो अच्छी जगह लगती है जहाँ आप वो कर सके लेकिन कैशु का ऐसा नहीं है कैशु कहीं भी हो अगर हेली हो या फिर पत्थर हो वहां पे या फिर अच्छी जगह ना हो वहीं पे भी आ सकता है तो जिन किसानों के पास और जो किसान गाँव के दूर में रहते है पहाड़ों में रहते वो किसान इस जगह का इस्तेमाल करके कैशु का प्रोडक्शन उनको वो भी फायदा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जो कैशू एपल रहता है देखिए नट के मार्केट पे सेल आउट नहीं होता उसके साथ साथ कैशू एपल भी होता है तो किसान वो कैशू एपल बेच के भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये सारे तीन चार जो बेनिफिट है ना वो किसान भाई अगर कैशू का इंडस्ट्री डेवलप हो गया अगर कैश्यू का इंडस्ट्री ग्रो हो गया तो ले रहे हैं और सालों से किसान भाई इसका इससे कैशूनट कैशो नी की वजह से किसानों को इतना बेनिफिट हो रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे फार्मर्स जो है इसमें आगे बढ़ के उनको बहुत सारा जो बेनिफिट आपने बताया सिर्फ 10% उनको जो है लागत लगती है और 90% परसेंट सीधा बेनिफिट मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके ऊपर हमको आगे बढ़ना चाहिए हमारे किसान भाइयों को एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे की जो प्रोसेसर वाले होते हैं जो मशीनरी का यूज करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है प्रोसेसर मैन्यक्चर जो ये जो फैक्ट्री के ओनर होते उनको हम प्रोसेस बोलते किसान का तो इस, किसान का पे खत्म हो गया। हाँ। अगर हो तो, उन तो वो है की अब जितना दुनिया में इसका डिमांड है कैश्यू कैनल का जितना लोग कैश्यू खाते देर इज ऑलवेज डिमांड और ये डिमांड जो है ना डे बाई डे इनक्रीज ही होता जा रहा है क्योंकि एक तो हेल्थ कॉन्शियस वजह अफोर्ड नहीं करते वो भी खा रहे तो डिमांड बढ़ने की वजह से और, और कितने अभी हजारों कैश्यू प्रोसेसिंग इंडिया में अभी भी डेवलप हो सकते तो स्कोप फॉर कैश्यू कैश प्रोसेसिंग ये बहुत बड़ा बेनिफिट है प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए जो जो कुछ लगाना चाहते हैं उससे बा, उससे बात आगे की बात क्या है जैसे कि मैंने बताया कि कैशू जो है काजू जो है वो अभी भी जो है उनको जो, जो दर्जा है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप यानी जो बाहर में हम भेजते बाहर के मुल्कों में इसको भेजते तो इतना बड़ा इसमें पोटेंशियल एक्सपोर्ट पोटेंशियल सारे सारे भारत के सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स इस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं और ये डे बाय डे बढ़ रहा है जैसे कि डिमांड बहुत इंडिया में ही डिमांड है भारत डिमांड है तो ये बढ़ने की वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास वो प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है और मैंने आपको बताया की ग्लोबल मार्केट में इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है तो कोई भी कोई भी छोटा हो या प्रोसेसिंग या बड़ा हो उस ब्रांड को यूज कर सकता है दूसरा भी बात बताया तो इकट्ठा चार पाँच जो बेनिफिट है पांच छो बेनिट है वो डायरेक्टली पास जाते हैं जिससे जिससे वो अपना बिजनेस भी ग्रो सकते सबसे बड़ी बात यह है इसकी की जिनका अभी कैशु फैक्ट्री जो अभी मैन्युफैक्चर है उनको भी बड़ा स्कोप है और जो मैन्युफैक्चरर्स आना चाहते हैं इस बिजनेस में उनको भी बड़ा स्कोप है। तो ये जो बिजनेस है वो इसी तरह से आगे चलता जाएगा चलता जाएगा क्योंकि इसका डिमांड इतना अच्छा है इंडिया इज ऑल्सो बिग डोमेस्टिक कैशु कंज्यूमर मार्केट तो इंडिया में भी डिमांड है और बाहर भी डिमांड है तो इस तरह के बेनिफिट्स हमारे मैन्यूफेक्चर को मिल सकते हैं डॉक्टर पाटिल जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उनके लिए किस तरह से ब्राइट फ्यूचर है उनका भविष्य कितना उज्जवल है उसके बारे में उन्होंने बताया है आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारी सरकार है गवर्नमेंट को कैशोनट इंडस्ट्री से काजू उद्योग से क्या बेनिफिट मिलता है अपने काफी अच्छा सवाल पूछा की देखिये अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे बिजनेस अभी बिजनेस भारत में है जो कि जो जहाँ पे इंडिया की कमांडिंग पोजिशन यानी जो जहाँ पे इंडिया लीडर है जैसे कि की टेक्नोलॉजी उसमें इंडिया इज द लीडर तो इस तरह के इस तरह का कैशू बिजनेस है जहां पे इंडिया लीडर है इंडिया इज द वर्ल्ड कैशू मार्केट तो तो गवर्नमेंट के लिए इसका क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है तो जैसे की मैं आपको बता रहा है था कि गवर्नमेंट को फॉरन एक्शन मिलता है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा कैंपे लगा लगा की मेक इन इंडिया ये मेक इन इंडिया क्या है मेक इन इंडिया ये है कि यहाँ भारत का जो मैन्युफेक्चरिंग है वो बढ़ना चाहिए भारत भारत जो है अभी जो हमारी इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी सर्विस यानी क्या क्या हम सर्विसेज देते हैं जो जो कोई बाहर का प्रोडक्ट है उसको हम सर्विस देते हैं लेकिन इकोनॉमी का वी आर अगर हमको वर्ल्ड में इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो सर्विस इंडस्ट्री की वर्ड के इंडस्ट्री के ऊपर हम इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन सकते हमें अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें मैन्युफैक्चर को डेवलप करना हमारी इकोनॉमिक मैन्युफैक्चर ओरियंटेड इकोनॉमी बननी पड़ेगी यहाँ पे वो चीजें बननी पड़ेगी यहाँ पे चीजें बन के बाहर जानी चाहिए ना कि उन सर्विस देनी चाहिए बैकिंग इट इज अर्विस इंडस्ट्री लेकिन जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बने और वो बाहर जाए जैसे तो की चाइना में प्रोडक्टल जैसे की जापान जापान में साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टी यहाँ पे प्रोडक्ट आती है जैसे कि ये, ये तो हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेंज कर देते क्योंकि तो उनको मालूम है अगर हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए निरंतर विकास चाहिए तो मैन्युफैक्चर की वजह से quality. और ये जो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रीज क्योंकि तो यहाँ पे डेवलप होता है और बाहर जाता है हम नहीं लाते इसको हम दूसरे लोगों को देते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया का जो कैंपेन लगा है उसमें कैशी सबसे ज्यादा फिट बैठती है क्योंकि तो यहाँ मैन्युफैक्चर तो बाहर जाता है तो अगर मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो हमें गवर्नमेंट क्या अभी क्या कर रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा कर भारत में जो, जो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब में अगर वो फॉरेन को पता चलेगा कि जो कौन कौन से सेक्टर है वो ग्रोइंग है कौन कौन से सेक्टर में हमने पैसा लगाया तो कश्मीर इंडस्ट्री ऑफ द सेक्टर वहां पर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है तो गवर्नमेंट को यह भी फायदा होगा गवर्नमेंट के सबसे बड़े दो फायदे हो एक तो एक्सपोर्ट से फॉनक्शन मिलेगा और फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और तीसरा जो फायदा है इसका सबसे बड़ा फायदा वो है इस इंडस्ट्री के बैकवर्ड लिंक यानी जो ये जो इंडस्ट्री बैठी जहाँ पे सिचुएट है वो वो रूरल पार्ट में इंडिया के जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे खूब सारा सोशल सोशल अप्स एंड डाउन है सोशल स्टाटा डिवाइड हो चुका है वहाँ का ग्रोथ करना है तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को ये तो रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट है वहाँ का ग्रोथ करने में क्योंकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इनको ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वन ऑफ़ तो सोशल एंड डेवलपमेंट के लिए जी, बात आपने बताया कि कि किस तरह से मैन्युफैक्चर जो है आ, किस तरह से इनकम उनको होता है उसके बाद आपने बताया गवर्नमेंट किस तरह से बेनिफिट हो ले सकती हैं उसके बारे में आपने बताया अभी मैं आखिर में ये पूछना चाहूंगा जो हमारे वर्कर्स हैं जो महिला ज्यादातर इसमें काम करती हैं तो इनका कैसे फ्यूचर है, है? है इंडस्ट्री यानी इसमें जो प्रोसेसिंग है वो लेबर के स्किल के ऊपर डेवलप है और एक काफी बड़ा पेशेंस का, का काम है काफी बड़ा का स्किल का, का काम है तो इसमें तो वर्कर्स रहेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर लेकिन वर्कर का रोल इसमें इस से न, न, निकाल नहीं सकते तो इस इंडस्ट्री अगर ग्रो होगी तो वर्कर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो, हो सकती है वर्कर्स को इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो हमें देख रहे हैं वर्कर्स जो है जो की दूर के गांव के जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के वर्कर्स है इस इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो जो पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे जिसने बीटेक किया एम किया जिसने एम बी ए किया दीज आर नॉट पीपल ऑफ द वर्कर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री ए पीपल इस वर्क इंडस्ट्री ने नहीं है कौन वर्कर्स है जो गाँव में खेतों में काम करते हैं जिनकी दसवीं बारहवीं तक पढ़ाई हो चुकी है जो गाँव में ही रहते हैं ये लोग इस इंडस्ट्री के वर्कर्स है तो इनमें इनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर कैशन इंडस्ट्री ग्रो होती है वहाँ पे तो उनको कंटिन्यूअसली उनको काम मिलेगा कि अभी भी, अभी भी भी तो तो वर्कर्स का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता चले चला जाएगा क्योंकि इसमें हमने बताया कि इसमें ज्यादा नाइन्टी फाइव परसेंट तो वर्कर्स लेडीज ही है तो उसका डायरेक्ट जैसे की हम बताते हैं अगर अगर आप महिलाओं को एजुकेट करोगे तो वो फैमिली का तो काम, काम करने के जो वर्कर्स है ना उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता उनको देखा जाता जिनके पास कुछ नहीं वो आते। अगर ये इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी अगर ये इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी तो ज्यादा पैसा वर्कर्स को मिलेगा अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो अब खुद का लाइव स्टाइल इंक्रीज करते अगर खुद का लाइफस्टाइल स्टाइल इंक्रीज करने लगे तो उनका जो सोसाइटी में जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा क्यों मैंने ये बात बताई क्योंकि ज्यादातर तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो रिजर्वेशन कम कम्युनिटी एस सी एस टी लोगों से आते है क्योंकि इनके पास खेती नहीं होती गांव ग्रांस में आप जाओगे तो खेत जिनके पास खेती अच्छी खेती है वो इस इंडस्ट्री वर्कर्स नहीं है जिनके पास खेती भी नहीं है कुछ काम नहीं है वो इंडस्ट्री के तो उनका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि, कि किस तरह से महिलाओं का विकास इसमें समाया हुआ है जितना ज्यादा वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो उतना ही अच्छा हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा समस्या है तो पर्यावरण से काजू उद्योग से क्या बेनिफिट है क्या तालमेल बैठता है उसके बारे में बताइए रमेश जी आपने काफी अच्छा सवाल इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज या फिर डिग्रेडेशन जो चीजें बात आ रही है उसमें देखिये आप सा, सारी दुनिया जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही है सारी दुनिया जा रही है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज द मेजर इशू तो इंडस्ट्री के ग्रो होने की वजह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या-क्या आपको पहला जो बेनिफिट है, वो है की अभी भी इंडिया में जो कैशु का कल्टिवेशन है कैशु का जो प्रोडक्शन है वो एट्टी नेचुरल फार्मिंग है यानी उनको हम फर्टिलाइजर नहीं देते उनको हम किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं यूज करते क्योंकि हमने इस, इस क्रॉप को अभी वाइल्ड क्रॉप ही देखा है इंडिया ने हमने इस क्रॉप को एक जंगली क्रॉप के रूप से देखा हुआ है अभी हमने इस, जैसे कि हम जैसे कि हम गन्ने के खेत में फर्टिला पे हमने, हमने क्रॉप को नहीं दिया है तो जितना भी प्रोडक्शन एटी परसेंट इंडिया में होता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से बहुत सारे जो डेसेस आने वाले है या फिर जमीन बंजर होने वाले वो कम हो जाती है होती ही नहीं तो सबसे बड़ा जो है कि ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके पेस्टिसाइड और कुछ नहीं होता सेकंड जो इसका बेनिफिट है जैसे मैंने बताया आपको क्रॉप है कैश का क्रॉप है वो क्रॉप क्या करता है वो क्रॉप जो छोटे छोटे क्रॉप रहते हैं यानी जैसे की पोटेटो का क्रॉप रहता है यानी जैसे की मिर्च का क्रॉप छोटा इस तरह का क्रॉप नहीं है ये बड़ा क्रॉप है यानी जैसे आम का पेड़ रहता है या फिर अमरुद का पेड़ रहता है तो हम जैसे कि हम अभी क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट uh, चेंज के वजह से परेशान है या फिर हम जब जैसे बात करें कि अभी फॉरेस्ट कट हो रहा है इन्वॉर्मेंट लिग्रेशन हो रहा है फॉरेस्ट के जो नंबर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज थे वो कम हो चुके हैं इससे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे अगर हम कैशू कल्टिवेशन को बढ़ावा दे सके तो दोनों चीज हो सकती है एक तो आपको फ्रूट भी मिलेंगे आपका क्रॉप भी हो जाए और उसके साथ साथ पेड़ भी हो गए कैशु का जो रूट है वो, फौरेस्ट, वो तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर है की फैलते है अंदर अंदर फैलते और क्या करते की जमीन का लैंड का जो जिसको हम बिखर ना कहते वो रोक देते उसको होल्ड करते तो स्लाइडिंग नहीं होती या फिर जैसे कि हमने देखा आपने देखा है मेरा, तो दो साल पहले महाराष्ट्र में एक सब पूरा पूरा पूरा का पूरा का गांव पहाड़ के नीचे दब गया उस गांव का शायद मालनी नाम था मालनी बारिश की वजह से वो दब गया उसका जब हमने एनालिसिस किया क्यों दब गया क्योंकि इसलिए दब गया कि उस उस पहाड़ के ऊपर जो पेड़ थे वो लोगों ने कट कर दी और वहां पे खेती की तो वो जो बारिश आने लगी ज्यादा से जाता तो वो जमीन होल्ड नहीं कर सकी होल्ड करने के लिए कुछ नहीं था सपोर्ट के लिए कुछ नहीं था तो इसलिए वो लैंड तो को होल्ड करके रखता है बिकरने नहीं रखता है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके साथ उसका बेनिफिट क्या है की ये इट ही फूड सिक्योरिटी अभी हम देखिए अभी भी हम हर लोगों हर एक आदमी की भूख की पैस नहीं मिटा रही, नहीं मिटा करने में काबिल नहीं हो रही तो इसके वजह से फिर क्या हो रहा है कि खेती बढ़ाना इंडस्ट्री बढ़ाना अंदर इससे भी डिग्रेडेशन होता है तो ये फूड क्या करता है कि डायरेक्टली फू फूड सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है यानी की कैश्यू करने के माध्यम से या फिर जो कैशू एपल रहता है उसके माध्यम से या फिर कैशु वायन के माध्यम से तो फूड सिक्योरिटी में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये सारे जो तो तीन चार बेनिफिट्स है तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स है इन्वायरमेंट की वजह से प्रोटेक्शन की वजह से जिससे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम आगे ले जा सकते हैं डॉक्टर पाटिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने इन्वायरमेंट पर बताया मुझे बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त जो इस वक्त किसान भाई या फिर हमारे दोस्त रे मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब ये बताइए कि बैंकर्स जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या लाभ होता है इससे कि उससे सबसे बड़ा जो कॉम्पोन्डर है तो वो बैंक है क्योंकि तो अभी भी आप देखिए कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेबल है उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है तो इस कैश इंडस्ट्री की वजह से अगर ग्रो हुई तो बैंक के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें इसको हम देखते ना अलग तरीके से देखते है देखिए बैंक इज ऑल्सो बिजनेस इसलिए प्राइवेट बैंक, बैंक भी इसमें आना शुरू करते है तो इट इज अजनेस अलग तरह से तो बिजनेस कैशन इंडस्ट्री की वजह से बैंक का बिजनेस कैसे बढ़ सकता है अगर बैंक का बिजनेस बढ़ सकता है इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बैंक तो कैसे अपॉर्चुनिटी है देखिए, ये जो सारे इंडस्ट्रीज है कैशन फैक्ट्रीज है वो कहाँ पे है गांव में ये जो सारे यहाँ पे जो सारे स्टेक होल्डर्स यानी जो वर्कर्स है यानी जो मर्चेंट्स है फार्मर से यानी या फिर जो मार्केटिंग को, सारे छोटे छोटे छोटे लोग हैं वो सारे दूर दस के गांव में ही रहते हैं तो इसलिए आपने देखा होगा कि सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो सिटीज में है और एक दो बैंक ही गांव में रहता है क्योंकि वहां पर बिजनेस नहीं है लेकिन अगर वहां पे कैश इंडस्ट्री ग्रो होने लगी तो उससे क्या होगा कि पैसा प्रोसेसर के पास भी जाएगा किसान के पास भी जाएगा एजेंट के पास भी जाएगा मर्चेंट के पास भी जाएगा इस अनगिनत लोगों के पास पैसा जाएगा जिनके पास इससे पहले कभी पैसा था ही नहीं तो उससे क्या होगा कि उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ेगी इकोनॉमिक बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ेगी लोग नई नई चीजें खरीदेंगे चीजें बेचेंगे तो सारा इकोनॉमिक प्रोसेस है ना वो फिर से चालू हो जाएगा अगर एक बार पैसा आने लगा की अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कुछ नया करने का कोशिश करेंगे तो इससे इसमें फिर बैंक के पास ही लोग जाएंगे ना बैंक के माध्यम से ही सभी ट्रांजेक्शन होंगे ऑटोमेटिकली तो इन गांव के विकास होने की वजह से ऐटोमेटिकली बैंकिंग के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों की बैंकिंग के भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो अलवेद बैंक को गांव के दराजों में अगर कैशलेस इंडस्ट्री बढ़ती है तो इसको बहुत बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप से मिलेगा इसलिए जो इसलिए जो नाबार्ड है नाबार्ड जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो भारत का स्पेशली ग्राम डेट दे बनाया हुआ है तो उनका जो नेटवर्क है उनका जो एनालिसिस है, है वो ये बताता कि कि अगर इसलिए तो तो उनको कुछ फायदा भी ऐसा नहीं बैंक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि तो ये सारे बैंक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर पाटिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से काजू उद्योग के माध्यम से भारत में सभी को कैसे फायदा है गवर्नमेंट हो या बैंक्स हो या वर्कर्स हो या किसान हो या फिर महिलाएं जो काम करने वाली हैं और साथ ही साथ आपने एनवायरमेंट में भी बहुत सारा जो बेनिफिट्स होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से पर्यावरण को हेल्प मिल सकता है वैसी सारी बातें आपने काजू इंडस्ट्री से काजू नेट से जुड़ा हुआ सुनाया है बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा अगली बार फिर से हम कुछ नई बातें लेकर आपके साथ बात करेंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते